तथा क्रोध लोभ और मद से युक्त हो निरलज भिक्षुक बने रहें कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शुद्रों का यज्ञ कराने वाले और गरिद्र होंगे सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे दोषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरक के गामी होंगे राजा दक्ष ने उनमें कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी हों वह दृष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए इस विशासुक की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले अगस्त आश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेद का ही विस्तार करते रहें इसका आनंदमय मुख नष्ट हो जाए यह आत्मज्ञान को भूलकर कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया तब वहां महान हाहाकार मच गया हे नारद मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूं इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उनकी तथा भृगु आदि नंदी की यह बात सुनकर हँसते हुए मधुरवानी में बोले वे नंदी को समझाने लगे सदाशिव ने कहा नंदिन मेरी एक बात सुनो तुम तो परम ज्ञानी हो तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए तुमने भ्रम से यह समझकर मुझे शाप दिया गया व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला वास्तव में मुझे किसी का शाप छोड़ ही नहीं सकत वेद मंत्राक्षर में और सूक्त में हैं, उनके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित हैं, अता है ताहे, उन मंत्रों के ज्ञातानित्य आत्म वेता हैं, इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप ना दो, किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो जाए, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता, इस समय मुझे शाप नहीं मिला। इस बात को महावते, तुम सिद्धों को भी तत्वज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही कर्म यज्ञ यग्य हूँ। यज्ञों के अंग भूत समस्त उपकारण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा में मैं हूँ, यज्ञ पारण यज्ञवान भी मैं हूँ और यज्ञ से वहिष्कृत भी मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो, तुमने ब्राह्मणों को विरत ही साफ़ दिया है, महमतेनंदिन। तुम तत्त्वज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बोध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध से शून्य हो जाओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव के इस प्रकार समझाने पर नंदी केशव विवेक पारायण ह अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावेश में युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परन्तु उनका चित शिव में ही तक पर हो गया। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का समर वे भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके राजा दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था, वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकाश्ता को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वर्तान्त सुनो, मैं राजा दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन उसमें श्री ब्रह्मा भगवान विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन राजा दक्ष के द्वारा सबका सत्कार। यज्ञ का आरंभ ददीची द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और राजा दक्ष के विरोध करने पर भगवान शिव के भक्तों का वहाँ से निकल जाना श्री ब्रह्माजी कहते ह एक समय राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों तथा देवताओं को बुलवाया वे सभी उस यज्ञ में पधारे अगस्त कश्यप अत्रि वामदेव भृगु दधीचि भगवान व्यास भारद्वाज गौतम पैल पराशर गर्ग भारग उपकुश दूसरे बहुसंचक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इसके सिवा समस्त देवगण महान अभ्युद्धशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहाँ पधारे थे। राजा दक्ष ने प्रार्थना करके सदलबल मुझ विश्वदर्शी श्री ब्रह्मा को भ इसी तरह भाती-भाती से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिव द्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान विशाल और बहुमूल्य दीवान भवन बनाए थे। राजा दक्ष ने ही वे भवन समस्त अतिथियों को ठहरने सभी लोग सम्मानित हो, उन संपूर्ण भवनों में योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। राजा दक्ष का महायज्ञ उस समय नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने म्रगु आदि तपोधनी रितविज्ञ बनाया, संपूर्ण मारुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उनके आधिष्ठाते। मैं वेद गायत्री की विधि को दिखान इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। सदा कोतुहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके राजा दक्ष के उस यज्ञमंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी मार्शि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ मह अपने सहस्त्र रूप प्रकट किए थे वहां 88000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे 64000 देवरिशी उद्गाता थे उद्धरव्यूएम होता भी उतने ही थे हे नारद देवरिशी और सप्तऋषि प्रथक पृथक कथागान कर रहे थे राजा दक्ष ने अपने उस महान यज्ञ में गंधर्वो विद्याधरो सिद्धो बारा आदित्यों उनके समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। महारिशि, राजरिशि और देवरिशियों के समुदाय तथा बहु संख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए हुए थे। यजमान राजा दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त देवताओं का भी वर्ण किया था। कोतुक और म जब उनके लिए बारंबार स्वस्थि वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुष्ट आत्मा राजा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया था। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प कपालिकी की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी राजा दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलवाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब रितिज्व अपने-अपने कार्य में सलगन हो गए, उस समय भगवान शंकर को प्रसिद्ध न देख शिवभक्त ददीची का चित अत्यंत उद्विग्न हो उठ महारिची दधिची ने कहा मुख्य मुख्य देवताओं तथा महारिचियों आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुनें इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए इनका क्या कारण है यद्पि ये, ये देवेश्वर बड़े-बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं तथापि उन महात्मापी नागमणि शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक � मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं, जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण पुरुष वृश्चिद्धज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहां क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? राजा दक्ष ने जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके उनका इस यज्ञ में पदारपण क्यों नहीं हुआ इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहां बुलाना चाहिए अथवा श्री ब्रह्मा प्रभावशाली भगवान विष्णु देवराज इंद्र लोकपाल गणों ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहां ले आना चाहिए आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहां महिष्वर देव विद्वान हैं, वहां से दक्षिणंदनी सती के साथ भगवान शंभू को तुरंत यहां ले आएं, देवेश्वरो जगदंबा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहां आ गए तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्य हो जाता है।